वेदांत दर्शन अध्याय एक पाद चार सूत्र पंद्रह संबंध उपनिषदों में कहीं तो यह कहा है कि पहले एकमात्र असत ही था कहीं कहा है पहले केवल सत ही था कहीं पहले अव्याकृत था ऐसा वर्णन आता है उपर्युक्त असत आदि शब्द ब्रह्म के वाचक कैसे हो सकते हैं ऐसी शंका होने पर कहते हैं सूत्र पंद्रह समाकर समाकर आगे पीछे कहे हुए वाक्य का पूर्ण रूप से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने थे असत आदि शब्द भी ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं व्याख्या कैत्रोपनिषद में जो यह कहा है कि असतवा इदमग्र आशीत ततो वही सद जायता अर्थात पहले यह असत ही था इसी से सत उत्पन्न हुआ यहाँ असत शब्द अभाव या मिथ्या का वाचक नहीं है क्योंकि पहले अनुवाक में ब्रह्म का लक्षण बताते हुए उसे सत्य ज्ञान और अनंत कहा गया है फिर उसी से आकाश आदि के क्रम से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है तदनंतर छठे अनुवाक में शो कामयत के सह पद से उसी पूर्वानुवाक में वर्णित ब्रह्म का आकर्षण किया गया है तत्पश्चात अंत में कहा गया है कि यह जो कुछ है वह सत्य ही है सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है उसके बाद इसी विषय में प्रमाण रूप में श्लोक कहने की प्रतिज्ञा करके सातवें अनुवाक में असद्वा इदमग्र आशीत इत्यादि मंत्र प्रस्तुत किया गया इस प्रकार पूर्वापर प्रसंग को देखते हुए इस मंत्र में आया हुआ असत शब्द मिथ्या या अभाव का वाचक सिद्ध नहीं होता अतः वहां असत का अर्थ अप्रकट ब्रह्म और, और उससे होने वाले सत का अर्थ जगत रूप में प्रकट ब्रह्म ही होगा इसलिए यहां अर्थांतर की कल्पना अनावश्यक है इसी प्रकार छादोग्योपनिषद में भी जो यह कहा गया है कि आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश तस्ोप व्याख्यानम असदैवेदम अग्र अर्थात आदित्य ब्रह्म है यह उपदेश है उसी का यह विस्तार है पहले यह असत ही था इत्यादि यहाँ भी तैतृपनिषद की भांति असत शब्द अप्रकट ब्रह्म का ही वाचक है क्योंकि इसी मंत्र के अगले वाक्य में तसदासी कहकर उसका सत नाम से भी वर्णन आया है इसके सिवा उपनिषद में स्पष्ट ही असत के स्थान में अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि अप्रगट का ही पर्याय है अतः सब जगह पूर्वापर के प्रसंग में कहे हुए शब्दों या वाक्यों का आकर्षण करके अन्वय करने पर यही निश्चय होता है कि जगत के कारण रूप से भिन्न भिन्न नामों द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है अन्य किसी का नहीं प्रकृति या प्रधान की सार्थकता परमात्मा की एक शक्ति मानने से ही हो सकती है उनसे भिन्न स्वतंत्र पदार्थांतर मानने से नहीं संबंध ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण है जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती यह दृढ़ करने के लिए सूत्रकार कौशितकी उपनिषद के प्रसंग पर विचार करते हुए कहते हैं सूत्र सोलह जगतवाचित्वात जगतवाचित्वात सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है इसलिए चेतन परमेश्वर ही इसका करता है जड़ प्रकृति नहीं व्याख्या कौशिककी ब्राह्मणोपनिषद में अजात शत्रु और बालकी के संवाद का वर्णन है यहाँ बालकी ने यह एवैस आदित्य पुरुष स्तमे वाह मुपा अर्थात जो सूर्य में यह पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ यहाँ से लेकर अंत में या एस सभ्य क्षण पुरुष वाह मुपा जो यह बाई आँखों में पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ यहाँ तक क्रमशः सोलह पुरुषों की उपासना करने वाला अपने को बताया परंतु उसकी प्रत्येक बात को अजात शत्रु ने काट दिया तब वह चुप हो गया फिर अजात शत्रु ने कहा बाला के तू तो ब्रह्म को नहीं जानता अतः मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करता हूँ तेरे बताए हुए सोलह पुरुषों को जो करता है जिसके ये सब कर्म हैं वही जानने योग्य है ब्रह्मते ते भ्रवाणी स हो आचा जो वही बालाक एतेषा पुरुषाण कर्ता यत्कर्म सवैवेदितव्य है इस प्रकार वहाँ वाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठान भूत जड़ शरीर दोनों को ही परब्रह्म परमेश्वर का कर्म बताया गया है अतः कर्म या कार्य शब्द जड़ चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत का वाचक है इसलिए जड़ प्रकृति इसका कारण नहीं हो सकती परब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है संबंध उपर्युक्त प्रकरण में गैर रूप से बताया हुआ तत्व प्राण या जीव ब्रह्म ही है इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं देव मुख्य प्राण प्राणलिंगो लिंगानेती चेतद्याख्यात सूत्र चेत इति यदि ऐसा कहो कि जीवन मुख्य लिंगात उस प्रसंग के वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं इसलिए प्राण सहित जीव ही गेय तत्व होना चाहिए न ब्रह्म वहां गेय नहीं है तो व्याख्यातम इसका निराकरण पहले किया जा चुका है व्याख्या यदि यह कहो कि यहां वाक्य शेष में जीव और मुख्य प्राण के सूचक दक्षिणों का स्पष्ट रूप से वर्णन है इसलिए प्राणों के सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही जगत का कर्ता एवं गेय बताया गया है ब्रह्म नहीं तो यह उचित नहीं है क्योंकि इस शंका का निवारण पहले कर दिया गया है वहाँ यह बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मों का आश्रय है अतः जीव तथा प्राण के धर्मों का उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है यदि जीव आदि को भी ज्ञे तत्व मान ले तो त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है जो उचित नहीं है संबंध अब सूत्रकार इस विषय में आचार्य जैवनी के सम्मति क्या है यह बताते हैं सूत्र 18। अन्यार्थम तु जैवनी ही प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपनी छ मेके जैमिनी आचार्य जैमिनी तू तो कहते हैं कि अन्यर्थम इस प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से है प्रश्न व्याख्यान व्याख्यानाभ्याम क्योंकि प्रश्न और उत्तर से यही सिद्ध होता है च तथा एके एक कांड शाखा वाले एवं अपि ऐसा कहते भी हैं व्याख्या आचार्य जैमिनी पूर्व कथन का निराकरण करते हुए कहते हैं कि इस प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन आया है वह मुख्य प्राण या जीवात्मा को जगत का कारण बताने के लिए नहीं आया है जिससे कि ब्रह्म को समस्त लक्षणों का आश्रय बताकर उत्तर देने की आवश्यकता पड़े यहां तो उनका वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से आया है अर्थात उनका ब्रह्म में विलीन होना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए उनका वर्णन है भाव यह है कि जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था के वर्णन द्वारा सुषुप्ति के दृष्टांत से प्रलय काल में सबका ब्रह्म में ही विलीन विलय और सृष्टि काल में पुनः उसी से प्राकट्य बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध किया गया है यह बात प्रश्न और उसके उत्तर में कहे हुए वचनों से सिद्ध होती है इसके सिवा शाखा वालों ने तो अपने ग्रंथ में इस विषय को और भी स्पष्ट कर दिया है वहां अजाज शत्रु ने कहा है कि येष एत सुप्तो भूत यज्ञान पुरुषस्तणना विज्ञान विज्ञानादा जोदय आकाश तानि यथा यदा तस्तेता यहाँपथ्यथ है तत्षा स्वीतिनाम अर्थात यह विज्ञानमय पुरुष जीवात्मा जब सुषुप्ति अवस्था में स्थित था अर्थात सोता था तब यह बुद्धि के सहित समस्त प्राणों को अर्थात मुख्य प्राण और समस्त इंद्रियों की वृत्ति को लेकर उस आकाश में सो रहा था जो हृदय के भीतर है उस समय इसका नाम स्वपीति होता है इत्यादि इस वर्णन में आया हुआ आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है अतः यह सिद्ध होता है कि यहां सुसुप्त के दृष्टान से यह बात समझाई गई कि जिस प्रकार यह जीवात्मा निद्रा के समय समस्त प्राणों के सहित परमात्मा में विलीन सा हो जाता है उसी प्रकार प्रलय काल में यह जड़ चेतनात्मक समस्त जगत परब्रह्म में विलीन हो जाता है अतः सृष्टि काल में जागृत की भांति पुनः प्रकट हो जाता है संबंध आचार्य जर्मनी अपने मत की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र 19 वाक्यान्वयात वाक्यान्वयात अर्थात पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी उस प्रकरण में आए हुए जीव और मुख्य प्राण के लक्षणों का सहयोग दूसरे ही प्रयोजन से हुआ है यह सिद्ध होता है व्याख्या प्रकरण के आरंभ में ब्रह्म को जानने योग्य बताकर अंत में उसी को जानने वाले की महिमा का वर्णन किया गया है इस प्रकार पूर्व पर के पर के वाक्यों का समन्वय करने से यही सिद्ध होता है कि बीच में आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए है संबंध इसी विषय में आस्मरथ्य आचार्य का मत उपस्थित करते हैं सूत्र बीस प्रतिज्ञा सिद्धेय लिंग मिस्मरथ्य लिंगम उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है प्रतिज्ञा सिद्धे है क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है इति ऐसा आस्मरथ्य आत्मरथ्य आचार मानते हैं व्याख्या आत्मरथ्य आचार्य का कहना है कि आजाद आजातशत्रु जो यह प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्मते ते तुझे ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि परब्रह्म को ही जगत का कारण मानने से हो सकती है इसलिए उस प्रसंग में जो जीवात्मा तथा मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन आया है वह इसी बात को सिद्ध करने के लिए है कि जगत का कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही है संबंध अब इसी विषय में आचार्य और डुलोमिका मत दिया जाता है सूत्र 21 उत्क्रमिष्यतः एवं भावादिद्योत डुलोमी ही उत्क्रमिष्यतः शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी का एवं भावात इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी स्तुति में भी बताया गया है इसलिए यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परम ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है इति ऐसा ओडुलोम ही ओडुलोम आचार्य मानते हैं व्याख्या जिस प्रकार इस प्रकरण में सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है इसी प्रकार शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्म की गति का वर्णन करते हुए मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवासु सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माजान आत्मा सर्व पर एक तथान समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम विहाय तथा, तथा विद्वामूपा विमुक्ता परात परम पुरुष मुपैत दिव्यम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब पंद्रह कलाएँ और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं फिर समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन हुआ है वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल परब्रह्म को बताने के लिए ही है ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं ब अब काशकृष्ण आचार्य का मत उपस्थित करते हैं सूत्र बाईस अवस्थित रीति काशकृष्ण अवस्थित प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परमात्मा में ही होती है इसलिए उक्त प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का वर्णन पर ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है इति ऐसा काश्य कृष्ण काशकृष्ण आचार्य मानते हैं व्याख्या काशकृष्ण आचार्य का कहना है कि प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है विज्ञान आत्मा सह दैवैश्चर्व प्राणाभूता सम्प्रतिष्ठती इससे भी यही सिद्ध होता है कि उक्त प्रसंग में जो सुषुप्तिकाल में प्राण और जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया है वह परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है संबंध वेद में शक्ति अजा माया तथा प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन किया गया है उसी को ईश्वर की अध्यक्षता में जगत का कारण बताया गया है गीता आदि स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन है इसलिए यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगत का निमित्त कारण अर्थात अधिष्ठाता नियामक संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर है परंतु उपादान कारण प्रकृति तथा माया नाम से कहा हुआ प्रधान ही है ऐसा मान ले, तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं सूत्र 23 प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानतानुपरोधात प्रकृति उपादान कारण च भी ब्रह्म ही है प्रतिज्ञा दृष्टानता क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञावाक्य तथा दृष्टान्तवाक्य बाधित नहीं होते व्याख्या श्वेत केतु के उपाख्यान में उसके पिता ने केतु से पूछा है कि उत तमादेशो येना श्रुतम श्रुत भवत्य मत मतम अविज्ञातम विज्ञात अर्थात क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है जिसके जानने से बिना सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है बिना मनन किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना हुआ जाना हुआ हो जाता है यह सुनकर श्वेत केतु अपने पिता से पूछा भगवन वह उपदेश कैसा है तब उसके पिता ने दृष्टान्त देकर समझाया यथा सौम्यय केना न मृतपिंडेना सर्वम मृणमयम विज्ञातम स्यात अर्थात जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी की बनी सब वस्तु जानी हुई हो जाती है कि यह सब मिट्टी है इसके बाद आरुणि ने इसी प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टान्त दिया है यहाँ पहले जो पिता ने प्रश्न किया है वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है और मिट्टी आदि के उदाहरण से जो समझाया गया है वह दृष्टान्त वाक्य है यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को यहाँ उपादान कारण मान लिया जाए तो उसके एक अंश को जानने पर प्रधान का ही ज्ञान होगा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा परंतु वहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराना अभिष्ट है अतः प्रतिज्ञा और दृष्टान्त की सार्थकता भी जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानने से ही हो सकती है मुंडकोपनिषद में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य मिलते हैं उपनिषद में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत पूर्वक उपदेश मिलता है उन सब स्थलों में भी उनकी सार्थकता पूर्वक ब्रह्म को जगत का कारण मानने से ही हो सकती है यह समझ लेना चाहिए श्वेताश्वर तर उपनिषद आदि में अजा माया शक्ति और प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन है वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है वह तो भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की शक्ति विशेष का वर्णन है यह बात वहाँ के प्रकरण को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाती है आगे पीछे के वर्णन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है निषद में यह स्पष्ट कहा गया है कि उस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रियारूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक सुनी जाती है तथा उस परमेश्वर का उससे भिन्न कोई कार्य करण शरीर इंद्रिय आदि नहीं है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं है अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश की भांति उसका वह स्वभाव ही है इसलिए परमात्मा को बिना मन और इंद्रियों के उन सब का कार्य करने में समर्थ कहा गया है अपाणिपादो जवनो गृहीता अपश्य तक्षु स स्नोतकर्ण सवेती वेद्यम न चाहस्ति वेत्ता रग्रम पुरुष महात वह परमात्मा हाथ पैर से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेगपूर्वक गमन करने वाला है आँखों के बिना ही सब कुछ देखता है बिना कानों के ही सब कुछ सुनता है जानने में आने वाली सब वस्तुओं को जानता है परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है ज्ञानी जन उसे महान आदि पुरुष कहते हैं भगवत गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को सांख्यों की भांति जगत का उपादान कारण नहीं बताया है किंतु अपनी अध्यक्षता में अपने ही स्वरूपभूता प्रकृति को चराचर जगत की उत्पत्ति करने वाली कहा है जड़ प्रकृति जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती अतः इस वर्णन में प्रकृति को भगवान की स्वरूप भूता शक्ति ही समझना चाहिए इसके सिवा भगवान ने सातवें अध्याय में परा और अपरा नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन करके अपने को समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का प्रभाव और प्रलय बताते हुए सब का महाकारण बताया है अतः श्रुतियों और स्मृतियों के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर कहते हैं सूत्र 24, अभिध्योपदेशात अभिध्योपदेशात अभिध्या चिंतन अर्थात संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना का श्रुति में वर्णन होने से च भी यही सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है व्याख्या श्रुति में जहाँ सृष्टि रचना का प्रकरण है वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सो कामयत बहुश्याम प्रजाएत अर्थात उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊँ अनेक रूपों में प्रकट हूँ तथा तदैच्छत बहुश्याम प्रजा येत प्रजा उसने एक क्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हूँ अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं इस प्रकार अपने को ही विविध रूपों में प्रकट करने का संकल्प लेकर शिष्टकर्ता परमात्मा के सृष्ट रचना में प्रवृत्त होने का वर्णन श्रुतियों में उपलब्ध होता है इससे भी यही सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही जगत का उपादान कारण है इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा गया है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म तद् नीति शांत उपासित अर्थात निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है क्योंकि उससे उत्पन्न होता उसी में स्थित रहता तथा अंत में उसी में लीन होता है इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना चिंतन करे इससे भी उपरयुक्त बात की ही सिद्धि होती है संबंध उक्त मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं साख सूत्र पच्चीस साक्षात नानात साक्षात् श्रुति साक्षात् अपने वचनों द्वारा भी उम नामनात ब्रह्म के उभय उपादान और निमित्त कारण होने की बात दोहराती है इससे भी ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है प्रकृति नहीं व्याख्या निषद में इस प्रकार वर्णन आता है एक समय कुछ महर्षि यह विचार करने के लिए एकत्र हुए कि जगत का कारण कौन है हम किससे उत्पन्न हुए हैं किससे जी रहे हैं हमारी स्थिति कहाँ है हमारा अधिष्ठाता कौन है कौन हमें नियम पूर्वक सुख दुख में नियुक्त करता है उन्होंने सोचा कोई काल को कोई स्वभाव को कोई कर्म को कोई होनहार को और पांचों महाभूतों को कोई उनके समुदाय को कारण मानते हैं इनमें ठीक ठीक कारण कौन है यह निश्चय करना चाहिए फिर उनके मन में यह विचार उठा कि इसमें से एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह चेतन के अधीन है स्वतंत्र नहीं है तथा तो जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह सुख दुख का भोगता और पराधीन है किम कारण ब्रह्मा कुतस्म जाता जीवाम क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता क सुखेतरेशु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था काल स्वभाव निति दीक्षा इति चिंत्या संयोगा न त्म भावादात्म सुख दुख हेतु तो। फिर उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से छिपी हुई उस परम देव परमेश्वर की स्वरूपभूता शक्ति का कारण रूप में दर्शन किया जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट ही उस परमात्मा को सब का उपादान कारण और संचालक निमित्त कारण बताया है इसके सिवा इसी उपनिषद के दो सोलह में तथा दूसरे दूसरे उपनिषद में भी जगह जगह उस परमात्मा को सर्वरूप कहा है इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है संबंध अब उक्त बात के सिद्धि के लिए ही दूसरा प्रमाण देते हैं सूत्र छब्बीस आत्मकृतेह आत्मकृतेह स्वयं अपने को जगत रूप में प्रकट करने का वर्णन होने से ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है व्याख्या पैत्रियोपनिषद में कहा है कि प्रकट होने से पहले यह जगत अव्यक्त रूप में था उससे ही यह प्रकट हुआ है उस पर ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं अपने को ही इस जगत के रूप में प्रकट किया इस प्रकार कर्ता और कर्म के रूप में उस एक ही परमात्मा का वर्णन होने से स्पष्ट ही श्रुति का यह कथन हो जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है संबंध यहाँ यह शंका होती है कि परमात्मा तो पहले से ही नित्य कर्ता रूप में स्थित है वह कर्म कैसे हो सकता है इस पर कहते हैं सूत्र 27 परिणामात् परिणामात् श्रुति में उसके जगत रूप में परिणत होने का वर्णन होने से यही मानना चाहिए कि वह ब्रह्म ही इस जगत का कर्ता है और वह स्वयं ही इस रूप में बना है व्याख्या तैतृपनिषद में कहा है कि त्रृष्ट्वा तदैवाणु तननु तदनुप्रव्य सच्च त्यच्चावत निरुक्त चा निरुक्त चलयन चा निलयन च विज्ञान चाविज्ञान चत्यम चा नृतम चत्यम अभवत यदीद किंच तत्सत्यचक्षते अर्थात उस जगत की रचना करने के अनतर वह परमात्मा स्वयं उसमें जीव के साथ साथ प्रविष्ट हो गया उसमें प्रविष्ट होकर वह स्वयं ही सत्य अर्थात मूर्त और त्यत अर्थात अमूर्त भी हो गया बताने में आने वाले और न आने वाले आश्रय देने वाले और न देने वाले तथा चेतन और जड़ सत्य और मिथ्या इन सब के रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया जो कुछ भी यह दिखता और अनुभव में आता है वह सत्य ही है इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं इस प्रकार श्रुति ने पर ब्रह्म परमात्मा के ही सब रूपों में परिणित होने का प्रतिपादन किया है इसलिए वही जगत का उपादान और निमित्त कारण है परिणाम का अर्थ यहाँ विकार नहीं है जैसे सूर्य अपनी अनंत किरणों का सब और प्रसार करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनंत अचिंत्य प्रादुर्भाव ऐश्वर्य शक्ति को का निक्षेप करते हैं उनके इस शक्ति निक्षेप से ही विचित्र जगत का प्रादुर्भाव स्वतः होने लगता है अतः यही समझना चाहिए कि निर्विकार एक रस परमात्मा अपने स्वरूप से अच्युत एवं अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं अतः उनका कर्ता और कर्म होना उपादान और निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है संबंध इसी के समर्थन में सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं सूत्र 28 योनिश्च ही गियते ही क्योंकि योनि ही अर्थात वेदांत में ब्रह्म को योनि च भी गीयते कहा जाता है इसलिए ब्रह्म ही उपादान कारण है व्याख्या योनि का अर्थ उपादान कारण होता है उपनिषदों में अनेक स्थलों पर परब्रह्म परमात्मा को योनि कहा गया है जैसे कर्तारम ईसम पुरुषम ब्रह्मयोनिम अर्थात जो सबके कर्ता सबके शासक तथा ब्रह्मा जी की भी योनि उपादान कारण परम पुरुष को देखता है भूत योनिम परिपश्यंति धीरा उस समस्त प्राणियों की योनि उपादान कारण को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में परब्रह्म परमात्मा को भूत प्राणियों की योनि बताया गया है इसलिए वही संपूर्ण जगत का उपादान कारण है सृजते इत्यादि मंत्र के द्वारा यह बताया गया है कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बनाती और फिर उसी में निगल लेती है उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है इसके अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का निमित्त और उपादान कारण है अतः यह समस्त चराचर विश्व भगवान का ही स्वरूप है ऐसा समझकर मनुष्य को उनके भजन स्मरण में लग जाना चाहिए और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए संबंध इस प्रकार अपने मत की स्थापना और अपने से विरुद्ध मतों का खंडन करने के पश्चात इस अध्याय के अंत में सूत्रकार कहते हैं सूत्र २९ एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता एक न इस विवेचन से सर्वे व्याख्याता सभी पूर्व पक्षियों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया व्याख्याता उत्तर दे दिया गया व्याख्या इस प्रकार विवेचन पूर्वक यह सिद्धांत स्थिर कर दिया गया कि ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है सांख्यकथित प्रधान अर्थात जल प्रकृति नहीं इस विवेचन से प्रधान कारणवादी सांख्यों की ही भांति परमाणु कारणवादी नैयायिक आदि के मतों का भी निराकरण कर दिया गया यह सूत्रकार स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं याख्याता पद को दो बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है चौथा पद संपूर्ण श्री व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय पूरा हुआ